आप सुन रहे हैं भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भागवतम के ग्यारवें स्कंद के ग्यारवें अध्याय में मुक्त और बद्ध जीवात्माओं के बीच का फर्क अंतर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई ये जितने भी लोग जो भगवान की तरफ नहीं मुड़े हैं जो अपने कर्म का फल भोगना चाहते हैं, जो स्वयं को भोगता समझते हैं, वो बद्ध वस्ता में हैं, वो स्वयं की पहचान शरीर से करते हैं, और अपने सुख की पहचान शारीरिक इंद्रियों द्वारा भोगे गए विषयों से करते हैं, जितना विषय वो भोग लेते हैं, सोचते हैं बहुत सुख मिल गया, लेकिन जो स्वरूप सिद्ध � वो अपने शरीर को स्वा नहीं मानता कि ये मैं हूँ। वो स्वयं को शरीर में मानता है कि शरीर के अंदर मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं मानता है। और आज भगवान बता रहे हैं इंद्रिये इंद्रियार तेशु गुणे रपे गुणे शुचा ग्रीहमाने श्वाहम अर्थात भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को शारीरिक कार्यों का कर्ता नहीं मानता बल्कि वह जानता है कि ऐसे कार्यों में प्रकृति के गुणों से उत्पन्न इंद्रियां ही उन्हीं गुणों से उत्पन्न इंद्रिय विषयों का संपर्क करती हैं तो जो लोग शरीर को मैं मानते हैं वो सोचते हैं कि ये जितने इंद्रिय भोग हैं ना ये मेरे लिए हैं मैं भोग रहा हूँ मुझे सुख चाहिए वो सुख उठाना चाहते हैं जबकि जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है तो वो ये देखता है कि भगवान के अलावा बाकी सब कुछ माया है भगवान भगवान के भक्त भगवान की कथाएं है ना उनके धाम ये सब इनके अलावा स और ये जो माया है ना ये संसार दशा प्राप्त कराती है ये स्वरूप को ढक देती है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वो दुखी क्यों है सुख पाने की इतनी चेष्टा करता है व्यक्ति लेकिन जो स्वरूप सिद्ध जीवात्मा है वो ऐसा नहीं करता है वो देखता है कि मेरा शरीर जो कार्य कर रहा है या जो इंद्रिय विषय मैं भोग रहा हूं वस्तुतः वो मैं नहीं भोग रहा हूं वो प्रकृति के गुण से उत्पन्न इंद्रियां भोग रही हैं मैं नहीं भोग रहा हूं और वो उन्हीं विषयों को भोग रही हैं जो तीन गुणों से उत्पन्न है तो भगवान ने कहा ना देवी महेशा ये तीन गुणों से बनी है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से तो जाहिर है माइक विषय यानी रूप रस शब्द गंध स्पर्श ये सब कुछ तीन गुणों से बने हुए हैं इस जगत में या यूं कहें कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु इंद्रियों के द्वारा भोगी जाती है या इंद्रियां जिसमें रत होती हैं, वो सब तीन गुणों से बने हैं। और भगवान ने कहा कि तीन गुणों की ही माया बनी है, यानी कि इंद्रियां जब अपने विषयों से लिप्त होती हैं तो ये सब मायिक हैं। इंद्रियां भी मायिक हैं और विषय भी मायिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने यही कहा है। तत्व गुणागुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते कि हे महाबाहु भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रित्रुप्ति में नहीं लगाता तो जो व्यक्ति ये जानता है कि सकाम कर्म हम चाहे कितना भी क्यों ना कर लें, वो सब अंततः छूट जाएगा और हमें उसमें बंधना पड़ेगा क्योंकि उस कर्म को करने की वासना हमारे अंदर उत्पन्न होती है और उस कर्म का फल भोगना हम चाहते हैं। इसलिए उससे हमें बंधना पड़ेगा ही क्योंकि हम अनजान हैं क्योंकि हम अज्ञान में रहते हैं अविद्या मे� इतनी जल्दी से कोई प्राप्त नहीं कर सकता इतना आसान नहीं है उसे प्राप्त करना क्योंकि इसके लिए चाहिए महत कृपा वैष्णव की कृपा भगवान के भक्तों की कृपा तब कहीं किसी को भगवत विद्या मिलती है ब्रह्म विद्या पाता है वो वो तब समझ पाता है वो देख पाता है उस भगवत का सहारा लेकर के जब वो भजन करने लगता है, तब उसके अंदर विरक्ति पैदा होती है, और वो देखता है कि अरे इंद्रियां अपने विषयों के प्रति भाग रही हैं, और अगर मैं भी इनके साथ भागूं, तो मैं लिप्त हो जाऊँगा, और इंद्रियां जो भोग रही हैं वस्तुतः इंद्रियाँ ही भोग रही हैं, इसे मैं नहीं भोग रहा ह समझदार है तो वो ये देख पाएगा कि जो बहुत एक इंद्रियां हैं वो तो इंद्रिय विषयों में लगेंगी क्योंकि शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना पीना बोलना सोना सब आवश्यक है है ना लेकिन जब कोई व्यक्ति इसमें लिप्त हो जाता है खाने में लिप्त हो जाता है यही बनेगा यही पकेगा यहाँ जाऊँगा व स्पर्श सुख चाहता है बहुत अधिक तब वो फंस जाता है लेकिन अगर शरीर उसमें लगा हुआ है और वो उससे अलग रहता है और देखता है मात्र और समझता है कि ये जो इंद्रिय विषय हैं ये मेरी संपत्ति नहीं है मात्र इंद्रियाँ लगी हुई हैं किंतु ये जो इंद्रिय विषय हैं ये मेरे आनंद के लिए भी नहीं है शरीर जो कुछ भी कर्म क्यों ना कर ले, जो प्रभुत्व व्यक्ति है वो उससे अलग होता है, वो एक साक्षी की तरह देख रहा होता है। शरीर अगर कोई बहुत अच्छा कर्म करता है, तो जो भक्त है वो कभी गर्वित नहीं होता, है ना? और अगर शरीर कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ पर ये बात हो कि भाई हमें सफल होना है या ऐस Tog han inte sårbarheten på sig, för han ser att det är kroppen som gör det. Vad är jag i det här? Jag gör det inte. Han är inte sårbar. Han är inte sårbar. Han är inte sårbar. Han är inte sårbar. स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान पूरी तरह से त्याग देता है कि यही मैं हूँ। शरीर समाप्त हो जाएगा इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं समाप्त हो जाऊँगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में यही बताया है कि शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो देही है वो अजर अमर है। ह जो भगवान का भक्त है या जो मुक्त व्यक्ति है वो देखता है कि यहां माया का कार्य है सब जगह माया कार्य कर रही है और वो ये देखता है कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लीन है जो अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है वो वास्तव में माया के निर्देशन में कार्य करता है है ना लेकिन जो भक्त है वो माया के सारी क्रियाएं उसके सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया के प्रभाव में अपना कर्म करता है है ना और वो जो कुछ भी करता है वो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है और यही है भक्ति है ना तो ये जो भक्ति है वो उसे भगवान को ही अर्पित कर देता है और तुष्ट होता है पर तेक अवस्था में वो देखता है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है इसी तरह भगवान ने दसवें श्लोक में कहा देवाधीने शरीरे अस्मिन गुणभावेन कर्मणा वर्तमानो अबुद्धस्तत्र कर्तास्मीत निबद्धदेव कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही कर्म का करता हूँ। इसलिए ऐसा मूर्ख व्यक्ति मित्याहंकार से मोहग्रस्त होकर उन सकाम कर्मों में बंध जाता है जो वास्तव में प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। देखिए उद्धव जी को भी यही बात बता रहे हैं भगवान और भगवत गीता के तीसरे अध्याय में � जो कुछ इस जगत में होता है जगत की जो संरचना है ये जो तीन गुण हैं ये जो माया है सब भगवान की शक्ति है और ये जो तीन गुण हैं भगवान के वही कार्य कर रहे हैं लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है वो सोचता है कि मैंने किया मैंने ना किया होता तो ये ना होता है ना वो हर चीज का क्रेडिट, हर चीज का शेय अपने ऊपर ले लेता है, इसीलिए उसको परिणामों को भी भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो मात्र भगवान कृष्ण पर आश्रित होते हैं। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं मानता ना जानता है, ना उसने भागवत गीता कभी पढ़ी, न कुछ नहीं जानता है तो वो अपने झूठे अहंकार के कारण अपने आप को कर्म का कर्ता मानता है और भगवान की उपेक्षा करके रहता है वो सोचता है मैंने किया आज जो मेरी पोजीशन है मेरी वजह से है और प्रत्येक वस्तु का वो अपने आप को भोगता मानता है गीता में भगवान ने कहा है कि समस्त यज्ञों का मैं मैं, लेकिन जो अज्ञान में स्थित व्यक्ति है वो सोचता है कि नहीं भोगता तो मैं हूँ और जब वो भोग नहीं पाता है ठीक से तो इसके लिए वो भगवान को दोष लगाता है तो इससे बड़ी अज्ञान की बात भला और क्या हो सकती है तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार राजा उत्पात करने वाली प्रजा को द परमेश्वर पापी जीव को माया के जंजार में डालकर एक शरीर से दूसरे में आने जाने के लिए बाधित करके दंड देते हैं। क्यों? क्या भगवान दंड देने के लिए ही बने हैं? तो उत्तर है नहीं। परंतु जब कोई व्यक्ति माइक जगत का भोग करते करते तंगा जाता है, उपता जाता है। तब कभी न कभी वो ये कह सकता है कि इसके अलावा सच क्या है मैं सच को ढूंढ रहा हूँ ये सच नहीं है सच क्या है सत्य क्या है तो इसीलिए माया के जंजाल में एक जीवात्मा को डाला जाता है क्योंकि वो स्वयं को भोगता समझता है वो अनादिकाल से श्रीकृष्ण से बहिर्मुख है इसलिए माया उसको सजा देती है ये सजा है i this värld har vi gått så mycket att vi inte fick något annat veta och har gått genom dagen och en dag har vår ålder kommit och parega, är slut och nu måste vi gå till de dåliga områdena isse äta allt bhi finns där och nu भगवान के भक्तों का आशय लेकर के भगवान के भजन में स्वयं को लगाना। शुरू में तो लगता है कि चलो बचने के लिए उपाय करें। लेकिन जब कोई व्यक्ति भजन करते करते करते करते उसका आस्वादन लेना प्रारंभ करता है, यानी जब वो पवित्र चित्त का हो जाता है, उसका चित कल्मश्रहित हो जाता है, तब उसे इतना आ हमने कितनी देर कर दी भगवान की तरफ मुड़ने में, है ना? तो ऐसी स्थिति भी आती ही है एक भक्त के जीवन में, तो ये स्थिति आए इसके लिए आवश्यक है कि हम भजन करना आज से ही शुरुआत करें, है ना सही बात?